सुनु प्राण प्रिय भावत का देहु एक बर भर तहीं टा माँ गौ दूसर बर कर जोड़ी नाथ मनोरथ मोरी तापस बस विशेष उदासी चौदह बरस राम बन बासी मृदु बचन भूपो को, जिमी को वह बोली हे प्राण प्यारे सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को रास तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ मेरा मनोरथ पूरा कीजिए तपस्या के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुम्ब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम चौदह वर्ष तक वन में निवास करे कैकई कै के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है गया वो कछु कहिया जनु सचान बन झपटे बिबरन उवाबरण भयू निपटनर पायल गाम मनभुतरता थे हाथ मुंद दौलोचन तनु धर सोचू लग जा सोचन मोर मनोरथु सुरतर तरफ फरत कर ले मे हते अवध उजारी की देख के दिन चले विपत के ने माथे पर हाथ रखकर राजा सहम गए उनसे कुछ कहते न बना मानो बाज वन में बटेर पर झपता हो राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंग हो जाता है वही हाल राजा का हुआ माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच के शरीर धारण कर सोच कर रहा हो वे सोचते हैं हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प फूल चुका था परंतु फलते समय कैके ने हंसने की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला कैके ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी कब ने अब सर का भय योग फल समय है किस अवसर पर क्या हो गया स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है मन ही मन झा खा देख कुमति मन मा भरत किरा बुर हो आन मोल बैसाई की मोहे सुन तरु जो सुन सरुअस लाग तुम्हार रे काहेन बोलबू बचन सम्भारे देहु तरु नरु करभु कि ना हे सत्यसंध तुम घुकुल इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे थे राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कह गई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाँसा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते उत्तर दीजिए हाँ कीजिए नहीं तो ना ही कर दीजिए आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं न कहे हो अब जन बर दे हो तु सत्य जग हो अपराहे कहे उ नाम माँग चबे न सि दधी चि बली जो कछुभानु थनु ते बचन पनुराख अति कटु बचन कही क जरे पर दे। आपने ही वर देने को कहा था अब भले ही न दीजिए सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी राजा शिवी दथीची और बली ने जो कुछ कहा शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभा कई कई बहुत ही कडवे वचन कह रही है मानो जले पर नमक छिलक रही हो धर्म धुरंधर अंधर धीर धरे उघारे राय धुन ले मार से मोही कुठार धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीर धर कर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोर पर मारा ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया